are uh -huh. धरवरण चंपको दुभाषिणमकुर कनकरुचिदुकूल चारुवर्गचूल कम की निखिल सारमी कुमार कर फलाधरोखाधरविंदष्ण कि जगत के चराचर प्राणी समस्त जगत भगवान का ही रूप है मृतक परम नानित दृष्टि धनंजय भगवान कहते हैं कि मेरे अपेक्ष जगत में और कुछ है ही नहीं तो जो कुछ भी जन चेतन परा अपरा प्रकृति रूप देखने सुनने समझने सोचने आता है वो सभी वास्तव में भगवान ही है तो इस प्रकार जगत रूप भगवान है यही भगवान कुछ विशेष भाव से जब अपने सच्चिदा स्वरूप को अपनी प्रकृति बनाकर मैंने प्रकृति की जड़ता को हर कर, हर कर जब स्वयं सब कुछ बनकर प्रकट होते हैं तब कुछ विशेष लीलाएं हुआ करती हैं और ये प्रकट होना है होना नहीं है भगवान पहले न हूं और पीछे किसी कारणवश बन गए हूं ऐसी बात नहीं प्रकट होते हैं तो प्रकट होकर के भी दो प्रकार की लीला करते हैं एक लीला होती है ऐश्वर्य मिश्रित और एक होती है ऐश्वर्य शून्य केवल मधुर तो ऐश्वर्य मिश्रित लीला में भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट रखते हैं भक्तों को प्रेमियों को भगवान की ईश्वरता का उनके ऐश्वर्य का ज्ञान रहता है वे उनको परमात्मा सर्वोपरि सर्वशक्तिमान सर्वविध सर्वज्ञ मानकर उनकी भक्ति उपासना आराधना सेवा करते वे कुछ लोग की उपासना इसी प्रकार की मानी गई है और उसी के अनुकरण में द्वारिका लीला मथुरा लीला अवध लीला ये सब हैं। इनमें ऐश्वर्य प्रकट है परंतु जहां केवल माधुर्य होता है वहां ऐश्वर्य का बीच में उदय हो जाना भी माधुर्य का विघातक होता है मैंने वहाँ विशुद्ध अनुराग जहाँ किसी गुण की किसी शक्ति की कोई अपेक्षा नहीं होती मैं इनमें ईश्वर तो है ये देखकर भक्ति होती है वो और भक्ति है और इनके प्रति चित्त खेचा हुआ है ये कौन है ये जानने की आवश्यकता नहीं ये हमारे हैं बस इस भाव को लेकर जो विशुद्ध अनुराग होता है जिस अनुराग में न कहीं ज्ञान का विघ्न होता है न कहीं भय का विघ्न होता है विघ्न ही है ज्ञान यदि इस प्रकार का ज्ञान उदय हो जाए कि ये साक्षात स्वयं भगवान हैं, तो उनके प्रति, तुम उनके प्रति जो वात्सल्य भाव जो सख्य भाव जो मधुर भाव होता है वो मिल रहे पाता श्रद्धा पैदा हो जाती है भक्ति पैदा हो जाती है आदर बुद्धि पैदा हो जाती है सम्मान बुद्धि पैदा हो जाती है कुछ गुराग अलगाव छोटा बड़ा अपन आ जाता है तो जन अपने बात हुई थी कि ये श्रद्धा बड़ी ऊंची थी और श्रद्धा के बिना काम होते ही नहीं परंतु माधुरी प्रेम के राज्य में श्रद्धा भी विघ्न है वहां यदि श्रद्धा पैदा हो जाए किसी गुण को लेकर ऐश्वर्य भी गुण है शक्ति भी गुण है बल भी गुण है सर्वज्ञता भी गुण है इन गुरुओं को लेकर यदि श्रद्धा पैदा हो जाए तो यशोदा मैया ये मेरा बेटा है यू समझकर वो निशंक चेष्टा नहीं कर सकती फिर भाई ये भी खेलते हैं हम भी खेल रहे तो खेलें पर बेटा छोड़े हैं भगवान इसी प्रकार जो सखा है वे अगर भगवान समझ लें तो वह आपस का जो निशंक निर्विरोध निभ्रम जो परस्पर का खेल होता है वो बंद हो जाए फिर मन में एक भय पैदा हो जाए कि भगवान के साथ जरा भगवान का सम्मान रखकर खेलना है इसी प्रकार यदि भगवान की भगवत्ता प्रकट हो जाए यद्यपि बीच बीच में भगवत्ता झांती है आकर और वाणी पर भी आ जाती है वो इसलिए आती है कि देखने सुनने वाले लोगों के मन में कहीं भ्रांति न हो जाए कि ये भगवान की लीला नहीं है कुछ और है इसलिए गोपांगनाएं भी कह देती हैं गोपी गीत में नखल रूपिकानंदनो भगवान अखिल नाम मंत्र जग ये झांकी है ऐश्वर्य का झांकना है इसलिए कि देखने सुनने वाले लोगों के मन में भ्रम न हो जाए कि ये लीला भगवान की राजपंचाध्याय में सबसे पहले भगवान शब्द इसीलिए शुद्ध देवी ने रखा कि ये सुनने वाले पढ़ने वाले ध्यान रखना इस बात का कि ये भगवान की लीला है भला लेकिन यशोदा के मन में नंद बाबा के मन में सखाओं के मन में गोपियों के मन में ये बात नहीं होती नहीं हुआ चाहती माधुर्य प्रेम नहीं पैदा होने देता है कि ये भगवान है इसी को कहते हैं विशुद्ध अनुराग ये समझने की चीज है जिस अनुराग में जिस प्रेम में किसी गुण का किसी ऐश्वर्य का सम्मिश्रण है वो विशुद्ध नहीं रहता उसमें कोई चीज मिल गई आता भैया कैसे है ना कि भैया खाने की इस चीज में उन चीज मिला दी गई अच्छी मिलाई हो शुद्ध आटे में अगर शुद्ध चीनी मिला दी जाए तो मीठा तो हो गया पर आटा शुद्ध रहा नहीं मिश्रित तो हो गया इसी प्रकार से भगवान का जो विशुद्ध अनुराग है उस विशुद्ध अनुराग में ये कहीं नहीं होता कि उसमें कहीं ज्ञान प्रकट हो जाए ऐश्वर्य प्रकट हो जाए नहीं तो या तो हंसी आती है और या अपनी समझदारी का अभिमान ये तर्क पैदा कर देता है कि ये तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को समझाने के लिए ये भगवान ने मानव रूप से बाल लीला की तुच्छ बुद्धि होती है और नहीं तो बाल लीला समझकर हंसते हैं भगवान की प्रेमाधीनता का उच्च आदर्श सामने आकर इतने बड़े जो महान हैं वो प्रेमवश कितने नीचे होकर के और ठीक वैसे ही बन जाते हैं दिखाते हैं नहीं और वह वैसी भोली भाली बातें करते हैं सीधी सादी बातें करते हैं भूख लग जाती है प्यास लग जाती है भय होता है क्रोध होता है भागते हैं प्रेम करते हैं ये सारी चीजें बिना विशुद्ध अनुराग के समझ में नहीं आती इसीलिए वैष्णवों ने भक्ति का जहाँ निरूपण किया ये जीव वो स्वामी ने इस पर बड़ा विवेचन किया दार्शनिक दृष्टि से कि ये जो श्री गोपांगनाओं की भक्ति है ये भक्ति वो भक्ति नहीं है जो भक्ति की जाती है ये तो स्वाभाविक आसक्ति है जो ब्रजे के लोगों की भगवान में रागात्मिका भक्ति थी उसी का अनुकरण करके ये रागा नुगा भक्ति की जाती है तो होती है ये की नहीं जाती किसी में किसी का मन फंस गया आसक्ति हो गई तो आसक्ति की वस्तु को याद किया नहीं जाता आसक्ति की वस्तु को रचा नहीं जाता आसक्ति की वस्तु के लिए नियम नहीं होता कि इतने हजार जप करो या अनुक समय स्नान करके नहा करके आसन पर बैठ करके सब जप करो जिसमें जिस चित्त आसक्त है उसकी स्मृति चित्त का स्वरूप बन जाता है तो ये रागात्मिका भक्ति मन आसक्ति वही भक्ति श्री कृष्ण में भगवान में आसक्ति हो गई अब भाई वो भगवान है तो आ सकती और भगवान नहीं है तुच्छ ग्वाल बालक है तब भी आ सकते वो आसक्ति ये कभी नहीं प्रश्न पैदा होने देती मन में कि हम कहीं धोखे में तो नहीं हैं हम कहीं भगवान के बदले और किसी मनुष्य की तो सेवा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसी शंका के लिए प्रश्न के लिए वो जो प्रेम है आसक्ति भगवदा आसक्ति वो मन में कहीं स्थान नहीं रखता खाली जगह नहीं रहती जहाँ ये स्पर्शन का भी उदय हो सके स्पष्ट के लिए भी जगह नहीं रहती मन में तो वो निरंतर उसका मन आसक्त रहता है अपने आप और तो आसक्ति की वस्तु उसके जीवन का स्वरूप बन जाती है स्वभाव बन जाती है तो इस दृष्टि से देखे बिना ये बाल लीला या तो बच्चों का खेल समझ में आएगी या फिर इसमें अपने ज्ञान का अभिमान तुच्छ बुद्धि पैदा कर देगा कि ये अज्ञानियों के साथ ये भगवान ने लीला की ज्ञानी में थोड़ी की ऐसी लीला लेकिन जहाँ विशुद्धानुराग का उदय है वहां पर ये चीज मन में जागृत है निरंतर स्वभाव में आ गई है कि ये हमारे हैं और हम इनके हैं कौन हैं क्या हैं ये जानने का सवाल नहीं आता तो तभी इनकी ये यशोदा मैया देखती है कि ये मेरा पुत्र है रोहिणी मैया जानती है कि ये मेरे पुत्र हैं अब वो पुत्र जब वो अपनी भाषा में चाहे जो कुछ हम जिसको अज्ञान कहते हैं अज्ञान भरी बातें करता है तो उनको मोद होता है ब्रह्माद्य को मोद होता है तो उनको मोद होता है ये अंतर है वहाँ भगवत बुद्धि है ना, तो भगवत बुद्धि शंका पैदा कर देती है कि भगवान ऐसे क्यों भगवान है तो फिर भगवान को भूख कैसे लगी भगवान है तो भगवान फिर रोए क्यों सर्वज्ञ भगवान है तो अज्ञानी की भांति पूछते क्या है कि ये ये भैया काहे का गाछ है ये क्या फल है हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये क्यों पूछते तो जहाँ भगवत बुद्धि है वहाँ मोह पैदा होता है इसका ये अर्थ नहीं कि भगवत बुद्धि छोड़ दे हम प्रेम के स्तर तक तो पहुंचे नहीं और ऊंचे से ऊंचा जो भगवत बुद्धि का ज्ञान है ये छोड़ दिया जाए तब तो क्यों तो जाएंगे प्रेमाधिकार प्राप्त होता है भगवत बुद्धि होने के बाद ही ये बड़ी ऊंची चीज है तो यहाँ बिल्कुल विशुद्ध अनुराग है जिस अनुराग में दूसरे किसी भी तत्व का सम्मिश्रण नहीं स्वामी ने कहा कि दूसरा कोई तक को होगा प्रथम तो हमसे तो मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर के अतिरिक्त रूप का वर्णन किया किसी और तत्व को हम जानचनी हो तो हुआ करें इसी प्रकार ये नंद बाबा यशोदा मैया ब्रज के ये गोप सखा ये गोपिया ये सब के सब विशुद्ध अनुरागमयी अनुराग, अनुराग मूर्ति प्रेम मूर्ति है और इनका प्रेम जहाँ भगवान का मूर्त रूप है वहाँ वो चिन्मय है धाम चिन्मय नाम चिन्मय वस्तु चिन्मय प्रकृति के पदार्थ चिन्हय ये विलक्षण है जगत से विलक्षण है तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पर ये जो वर्णन है ये विशुद्ध अनुराग का है ऐश्वर्य मिश्रित भगवान का नहीं विशुद्ध विशुद्धानुराग में प्रश्न नहीं होता तो कथा आपने चल रही है कि ये नंद बाबा के मन में उपनंद के मन में आया कि बड़े उपद्रव होने लगे बृहद वन में गोकुल में अब कन्हैया की रक्षा के लिए इसका मंगल हो राक्षसों का उत्पात अधिक न होने पावे तो अपने किसी सुरक्षित स्थान में और किसी बड़े स्थान में चले जाना है ये सोचकर कर यशोदा मैया की पहले सलाह कर ली फिर सब लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब अपने वृंदावन में जाना है तो वृंदावन की यात्रा हो रही है अपने कल इन्हें छोड़ा था कि वृंदावन की यात्रा में ये मार्ग में सब छकड़ों पर सवार हैं शकटों पर और वो शकट क्या है वो तो देव विमान सारे के सारे शकट बनकर वहां पर आ गए हैं उनमें ये सब सवार हैं एक रथ एक शकट बीच में है और उस बीच के शकट पर रोहरी मैया जशोदा मैया बागी और कन्हैया ये विराजमान हैं और मैया से उनकी भोली भाली बड़ी सुंदर बातचीत हो रही है और तमाम जो जितनी जितनी अनुरागमयी गोपियां हैं वे सब आसपास पास उन सबको यही दिखता है कि मानो हम तो इनके सामने ही है ये लीला शक्ति ने वहां पर ऐसा काम किया कि उन गोपियों को ये दिखता है कि बस हमारा ही हमारा ही शक्ति इसके बगल में है और हम ही देख रही हैं इस प्रकार वे चल रहे हैं तो ये वहां पर नए नए भाग और नई नई उत्प्रेक्षाएं पैदा होती हैं तो यहां तक अपने बात हुई एक उत्प्रेक्षा हुई कि भई ये चमक काहे की है तो कहा भई ये कावियम धूल मुक्तावली ये धरणी का नुक्साहार है अब जब ऊपर बड़ी धूल उड़ी हजारों हजारों छकरे एक दो तो है नहीं हजारों छकरे और वो भूमि चिन्मई इसलिए विस्तृत हो गई वो कितनी लंबी चोरी इसका कोई हिसाब किताब नहीं और दो पंक्तियां चल रही हैं एक पंक्ति में छकरे हैं छकट गाड़े और दूसरी पंक्ति में गोधन गो है तो आकाश गोरज से गो धूल से तमाम परिव्याप्त तो हो गया तमाम आकाश धूल से भर गया तो कल अपनी ये बात हुई एक उत्पेक्षा की मानो ये मिट्टी के तमाम महल बन गए आकाश में बड़े सुंदर सुंदर किले बन गए आकाश में मिट्टी के तो दूसरा भाव बोले ये तो ये भी हो सकता है पर बोले हमें तो दूसरी बात मालूम होती है ये प्रेमियों निखा गोपेण सुरासुरि कदन व्याहेतोरगा पदार्ज संगम सुखम व्याहर्त काम के धूरी धूलिधिर्धय मधुना धूताध्वादी धातु धाव धाम धैर्यता धाम धृत्वा पुनः बोले भाई ये पृथ्वी जो है एक दिन ऐसा था कि ये धरा देवी भारा क्रांत हो गई असुरों से तो कोई गाय का रूप धारण करके ये पहुंची ब्रह्मा जी के पास विधाता के पास अपना दुख सुनाने के लिए उस समय बड़ी दुखी थी गाय बनी, विधाता के पास गई पर अब दिन पलका दिन बदले तो आज वो उसका भाग्य जगा तो आज वो चंद्र के चरण कमलों के स्पर्श को पाकर कृपार्थ हो गई और तो सुख प्राप्त हो गया तो यह जो उसे अप्रतिम सुख प्राप्त हुआ परे तो बोले गई थी और अभी अतुलनीय सुख की सूचना देने के लिए ब्रह्मा जी को विधाता को मानो को धीरे छोड़कर धीरे छोड़कर और ऊंची उठने वाली हवा ऊर्ध्व पवन से संचालित तमाम धूल राशि को धूल को लेकर मन इस रूप में इस रूप में ऊंची उठती हुई धूल के रूप में पृथ्वी हर्ष के माये हर्ष से उत्फुल्ल होकर और अपने स्वाभाविक रूप में ब्रह्म लूप दड़ जाए।